वेदांत सार अध्याय तीन जीव तथा अध्यारोप चर्वाक मत इदम् इधान प्रत्यगात्मेंद अयम अयम आरोपयती विशेषत अब विशेष रूप से यह बताया जाएगा कि किस प्रकार अज्ञानी लोग इस अंतरात्मा पर पुत्र देह आदि के रूप में विविध प्रकार से मैं यह यूँ मैं यह यूँ का आरोपण करते हैं अति अतिकृत तो आत्मा वै जायते पुत्र श्रुतेह। अभी एव पुत्रे अपि प्रेम दर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे ने एव पुष्टो नष्टः च च इत्यादि अनुभवात् पुत्र आत्मा इति वह अति प्राकृत स्थूल बुद्धि के लोग स्वयं ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है आदि श्रुतियों अपने ही समान पुत्र पर भी प्रेम उमड़ते देखकर इस युक्ति और पुत्र के पुष्ट या नष्ट होने पर स्वयं के ही पुष्ट या नष्ट होने आदि अनुभव के आधार पर पुत्र को ही आत्मा कहते हैं चरवाक चार वाकह तो सवा एष पुरुषः इत्यादि परित्यज्य अपि पुषा अन्नसम इदीश्रुते गृहापुत्र परतज्य इत्यादि स्थूलोहमशोहम इत्यादु स्थूल शरीर आत्मा इति वदति वह परु चारकमतावि तो यसमुषि आत्मा है आदि श्रुतियों लोगों को जलते हुए घर से पुत्र को भी छोड़कर भागते हुए अपनी जान बचाते देखकर इस युक्ति और मैं मोटा हूँ मैं दुबला हूँ आदि अनुभूतियों के आधार पर स्थूल देह को ही आत्मा कहते हैं अपरह चारवाकह, तेह प्राणाह प्रजापतिम पितरम इतिचु इत्यादि श्रुतेह। अभावे शरीर चलन अभा काड़ो अहम बधिरोहम इत्यादि च इंद्रियाड़ी आत्मा इति वदति अन्य चारवाक मतावलंबी इंद्रिया अपने पिता प्रजापति के पास जाकर बोली आदि श्रुतियों इंद्रियों के अभाव में शरीर कार्य नहीं करता इस युक्ति और मैं काना हूँ मैं बहरा बहराहूँ आदि अनुभूतियों के आधार पर इंद्रियों को ही आत्मा कहते हैं अपरह चर्वाक चारवाक अन्यह अंतरात्मा प्राण इत्यादि प्राणमय इत्यादिश्रुते इंद्रि आदिचलन आयोगा अहम असनायान अहम इत्यादि अनुभवात च। प्राण आत्मा इति वदति अन्य चारवाक मतावलंबी स्थूल शरीर से भिन्न दूसरी अंतरात्मा प्राणमय है इत्यादि श्रुतियों श्वसन क्रिया के अभाव में इंद्रियां भी निष्क्रिय हो जाती हैं इस युक्ति और मैं भूखा हूँ मैं प्यासा हूँ आदि अनुभूतियों के आधार पर भी प्राण को ही आत्मा कहते हैं अन्यह अंतरात्मा अन तो चार्वाक मनसि सुप्ते, प्राणादेह, इतुते अहम् सुनादे अहम् संकल्पवान्कवान्न इत्यादि अच्छा च मन आत्मा इति अन्य वजती प्राण से भिन्न दूसरी आत्मा अंतरात्मा मनोमय आदिश्रुतियों मन के सो जाने पर प्राणों का अभाव हो जाता है इस युक्ति और मैं संकल्प करता हूँ मैं विकल्प करता हूँ आदि अनुभूतियों के आधार पर मन को ही आत्मा कहते हैं